ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओ शांति शांति शांति पिछले पाठ में कोई शंका है क्या किसी प्रकार की शंका तो नहीं है नहीं आचार्य जी चलिए जी तो हमने पिछले पाठ में बताया, बताया था कि अनुस्वार यमानासिक क्या जो 36 नंबर है और वृद्ध पाठ में जो है अठारह नंबर है तो अनुस्वार अनुस्वारिक क्या अनुस्वार और यम ये जो है नासिक के वर्ण है और अनुस्वार और यम जो वर्ण है नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है इसका करना नासिका से शुद्ध है उसके बाद जो है जो आ, मत जो है वो जो 17 सत्र सूत्र है वृद्धपाठ में लघु पाठ मे वैसे 20 है इधर में और वैसे 37 है तो क्रम में 37 हो गया और वैसे अध्याय पर 20 है तो यहां पर जो है जो अनुस्वार जन्मे से अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण है वह कण्ठ नाणे कै का मत है कंठ और अण्ठ औका उच्चारण होता है तो उसी तरीके से अनुस्वार का भी होता है ऐसा का मत है महाजन अर्थ लिखा कण्ठ औषका लगाकारी कते है कि कंठ और मि है बे युस्वा समाचारणा चे अकारोचारणा चेन्तु क्रम दृष्टि मे ये हा चाय कि भा अनुस्व का प्रसं है या प्रसङ्गूल्या एके शा तु कचार्यो का मत है कि जो यम वर्ण है वेवा मूल्य वर्ण ना और जिह्वा से बोले जाते हैं और मूल से मूढे जो कंठ है उससे बोले जाते हैं आचार्य जी मेरे मे पा प्रश्न छोटा सा बोलिए ये 37 नंबर में मैं भूल गया था सैतिस पूछना चाहता था, था कि ये जो शब्द है, ये कार है या ने कार लिङ्ग लिङ्ग उसको तो हैं, नहीं नै न लि मे लिङ्ग लिङ्ग लकार अनधार बोलेङ्ग यह आप लोग बोल रहे है। है इसलिए मैं बोरे मेमागना कण्ठे जी ओके हा अक आगे है हैर्टी सूत्र ट्वी टु है सूत्र इ अध्याय मे और वृद्धपाठ क जो है उन्नीसवा जो सूत्र है दोनों में थोड़ा अंतर है जो लघु पाठ है ए कंठ तालव्य दही है वो अलग है ए कंठ तालव्यू ऐसा है वृद्ध पाठ में सूत्र है तो नहीं दिया उसमें ए और इसमें ए कंठ तालव्यो कोई ऐसी बात नहीं है ए कंठ तालव्यो ए दी व्यक्ति द्विवचन है कंठ तालब्यो प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है कंठ तालब्यो में समास है कंठश्च तालुश्च सॉरी कंठस् तालु चि कंठ तालु समार द्वंद समास हो गया द्वंदस द्वंदा नाम जो सूत्र है अष्टाध्याय में द्वितीय अध्याय चतुत्पाद का जो द्वितीय अध्याय चतुत्पाद का जो सूत्र है उससे एक पद भाव हो गया है और कंठ तालु हो गया और स नपुंसकम से नपुंसक हो गया और कंठ तालब्य हो गया कंठ तालुनी भवि भा, कंठ तालब्य हो शरीर अवयवाचक प्रत्यय हो गया कंठ हालु में जो उत्पन्न होने वाले वर्ण है वह कंठ तालव्य वर्ण है तो ये वृद्ध पाठ में कंठ तालव्य है और लघु पाठ में कंठ तालव्य है कोई ऐसी बात नहीं है अर्थ में कोई वेद नहीं होगा कंठ तालव्य का भी वेद कंठ से उत्पन्न होते हैं और तालु से उत्पन्न होते हैं और एक कंठ तालु को, को एक करके समास करके फिर ऐसा किया है पर जो दोनों में समास हो जाएगा एक में जो है कंठे कंठे भव है कंठ्य और तालुनी भव इति तालव्य और कंठश्च तालव्यश्चि कंठ तालव्य उसमें ऐसा हो जाएगा और में जो है एच ऐची ए दी ए द्रेतर योग द्वंद समास है और कंठ तालब्यो भी त्रेतर योग द्वंद समास है और वृद्ध पाठ में ए आई है तो वहां पर बस ये ए और ऐ में जो है लुप्त विभक्ति निर्देश है यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है ए आई के बाद औ है उसका शुपां स्वरूप से लुप्त हो गया है तो इसलिए लुप्त विभक्ति के निर्देश हम इसको कहते हैं तो अर्थ हो गया क्या अर्थ वही है कि ए और आई जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है अर्थात कंठ और तालु स्थानीय वर्ण है अर्थात दोनों स्थानों से वहां अभ्याम अपे स्थान अभ्याम वक्तव्य दोनों स्थानों से हमें इसका उच्चारण करना चाहिए ये इसका मतलब हो गया और आगे है इसके आगे ओ दौत कंठ्योस्व ओ इसमें लघु पाठ में है और वृद्ध पाठ में ओ कंठोस्व बस इतना ही इसमें कंठ्योष्यौ इसमें कंठोस्व जब कंठ्यूष्यू का जब करेंगे ओ तो, तो ओ दौत प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है कंठ्योस कंठ्योस्व ये जो है प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है औथ च औ मैने योग द्वंद और कंठ्योष्ठ मैने कंठे भवती कंठ्य ओष्ठे ओष्ठ्य कंठ्य ओष्ठ कंठ्यौष्योग द्वंद हो गया और वृद्ध पाठ में जो है कंठो कण कं, है तो उसमें जो है कंठस् नहीं करेंगे मेरे दृष्टि में ओष्ठ मैंने ओष्ठ च होना चाहिए क्योंकि स्थान पंक्ति में जैसे कंठ से लेने हैं कंठस् इसलिए ओष्ठ ऐसा नहीं की दो ओष्ट है नीचे वाले ऊपर वाले तो नीचे वाली भी स्थान पंक्ति हो गया क्योंकि यहाँ पर स्थान स्थान के संबंध में निर्णय किया जा रहा कि किस वर्ण का क्या स्थान है इसलिए ओष्ठ ऐसा विग्रह नहीं करेंगे यहां पर कंठस्च कंठस् ओष्ठ कंठोष्ठम यह समार द्वंद समास हो गया वैसे ही प्राणी तूर्य से नंगा नाम से जो है एक बदभाव हो गया एक हो गया और सन अपंसकम से नपुंसक हो गया इसलिए कंठोष्ठम बन गया और कंठोष्ठम में मतलब ये हुआ और फिर जो है कंठो भो ये प्रत्यय हो गया शाच्य मन कंठस्थ ओष्ठ कंठोष्ठम और फिर कंठो तु कंठोष्ठ द्विवचन हो गया क्योंकि ओ, ओ ये लुप्त विभक्ति निर्देश है यहाँ पर द्विवचन का लोप हो गया है शुभाम से तो इसलिए यहाँ पर कंठ हुए दो है इसलिए द्विवचन हो गया तो अर्थ क्या हो गया ओ, ओ ये जो संध्यक जो बारह प्रकार के जो भेद वाले जो वर्ण है, है ये कंठ और ओष्ठ स्थानीय है कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण करना चाहिए तो दोनों में बस सूत्र में ही केवल भेद है परंतु अर्थ में कोई भी भेद नहीं है की दैतो वर्णो कंठ तालव्यो वर्णो कंठ ताल्य वर्ण है ये ऐसा समझना चाहिए अब आगे है नोयन नौ माह स्वस्थान नासिका वृद्ध पाठ में भी वही है लघु पाठ में भी वही है कोई अंतर नहीं है पंचम जो वर्ण है नोयन माह नोयन नौ माह प्रथम व्यक्ति बहुवचन है अकारांत पुमलिंग और स्वस्थान नासिका ये भी जो अकारांत जो है प्रथम व्यक्ति बहुवचन है आ, समास है नकार जितने भी है सब उच्चारणार्थ है इसका तोय इतरे तरह योगद्वंद हो गया और स्वस्थान नासिका तो क्या अर्थ हो गया स्वस्था स्वर्णा स्थान है जिन वर्णो का ये स्वनो मे स्वी बहुबुरी हैर नास्था मे बहुबु है ध्यान हा कि स्व कथके नास्थे होग ना बोले जाते हैं। अब जो है अस्म स्व स्वार्थान और नासिकास्थान्च स्वस्थान नासिकास्थान मान अपना और स्थान और नाशिकास्थान वाले जो वर्ण है उसको स्वस्थान नासन न ना कहेंगे तो अर्थ क्या हो गया नुनासिक संज का वर्णा मान मान वर्णा स्वस्थ नाशिकास्थान स्वकीय स्थानीय सनो नासिकास्थानीया नाका स्थान अर्थात्कार हैकार तालव्य ना वर्णया मूर्धन्य नाशिक कर्णया नकार है हो गया और मकार जो है हो नाशिक मूर्धा और हो गया, हो हो, तो हो गया। नकार मूर्धन्य ना का अपना स्थान दात हो गया और नाका समूह दन्त मकार का अपना स्थान ओष्ठ और फिर नासिका हो नाशका ओष्ठ ना ये ये के है इसमें और विशेष नी है अगे जो है वृद्धपाठ वे ट्वेन्टि टू जो सूत्र है वो आ, सूत्र अलग तरिके का है और वृद्ध लघु पाठ में जो है 25 फाइव नंबर सूत्र और इधर में 42 क्रम से 42 और अध्याय के आधार पर 25 तो इसमें अलग तरीके का सूत्र है परंतु मतलब दोनों का एक ही है भाव दोनों का एक ही है वृद्ध पाठ में है द्विवर्णानी संध्यक्ष राणी ये है लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा द्विवर्णानी संध्यक्ष राणी संध्यक्षराणि वर्णानी दविवर्णानी मर्णी प्रथमा बहुवचन है।, है ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है समास है वर्णौ यस्य तत् वर्णम दो वर्ण है जिकावर्ण वर्ण का दो वर्ण जिस वर्ण मे दो वर्ण हैको केगे दविवर्णम् तानि दिवर्णानी ये बहुप्रिय समासो कर् कि द्व मैंने द्विवर्णानी दो वर्ण वाले जो वर्ण है मैने दो वर्ण वाले क्या है तो मैंने संध्यक्षरानी संध्यक्षराणी क्या है संध्याक्षर क्या है ए ओ, इसका नाम है संध्यक्षर इसको कहते हैं संध्यक्षर मैंने दो दो अक्षर का आपस में संधि है ए में अ तो ये मन्य अ ई मन्य अ और ओ मिलकर मिलकता या आ और औ भी औ हो जाता हैत्यादि इसमें दो दो वर्ण मिले हुए हैं इसलिए संध्याक्षर हो गए तो ये जो संध्या संध्याक्षरानी संध्या अक्षरा यानी संविवर्णी मने दर युक्ता दिस्वरात्मकानी द्वयो स्वर वर्णयो मिल्पन्ना दो दो जो वर्ण है उसको कहेंगे हैको केगे दर्णी का काय कि संर वर्ण वर्ण बाले इसमें दो स्वर मिले हुए ऐसा समझना चाहिए वृद्ध पाठ में ये जो सूत्र है इसका ये अर्थ हुआ। और लघु पाठ में कि द्वे दर्णे संध्यक्षरा नाम आरम्भ के भावत बोल रहे कि की संध्यक्षरा नाम, नाम संध्यक्षर जो वर्ण है मैने अर्थ वही है अर्थ में कोई भेद नहीं की संध्यक्षरा नाम वर्णानाम मैने जो वर्ण है मैंने अने सॉरी मैने हल्ला मत करो अभी पता नहीं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ तो दो जो मान ए आई ओ ओ ये जो संध्यक्षर वर्ण है इन संध्यक्षरों संध्यक्षर वर्णों का जो आरंभ जो है द्वेदवे वर्णे भवतः इसका अन्वय करेंगे तो संध्यक्षरा नाम वर्णान संध्याक्षरा नाम, नाम आरम्भ के द्वेद्वे वर्णे भवतः संध्यक्षर वर्णों का जो आरंभ है वो दो दो वर्ण से होते हैं इनमें दो दो वर्ण है ये समझना चाहिए तो अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं ये जो दोनों द्विवर्णानी संध्यक्षरानी इसकी जो हमने व्याख्या की और द्वित्वर्णी संध्यक्षराना आरम्भ के भवत है इसमें कोई आपको मतलब शंका इसमें है क्या किसी भी तरीके का कोई शंका तो नहीं है न, किसी को नहीं आचार्य जी हाजी आचार्य जी नहीं है तो चले आगे चले फिर चलिए जी इसके बाद जो है आगे है सरे फ रिवर्ण यह सरे फ रिवर्ण ये क्रम में जो है 43 है और, और अध्याय के आधार पर ट्वेंटी है और वृद्ध पाठ में 23 है सरे फ रिवर्ण सरेफ प्रथमा व्यक्ति एक वचन है रिवर्ण ये भी प्रथम व्यक्ति एक वचन है सरेफ का अर्थ रेफेन सहित या रेफेन सह सरेफ बहु रेफेन सहित सरेफ तो रेफ के सहित यहाँ पर आ, आ, बहुब्री समास हो गया है वैसे आ, रेफेन सहित रेफ के साथ जो तो अन्य पदार्थ है वह रिवर्न इसलिए सरेफह सरेफेन रेफेन सहित सरेपे एक आनंद जी आपको याद है तेन सहेती तुल्य योगे कहा तेन सहेती तुल्य योगे सूत्र है न जी जी आ, एक दूसरा अध्याय दूसरे पाद का है ना ये नंबर तो याद नहीं है देख लेता हूँ ले। तेन से देखे तो कहाँ है तुल्योग दूसरा अध्याय का दूसरा पात का होना चाहिए क्योंकि बहुबरी का प्रसंग वही है तेन सहेती तुल्य योग्य इसलिए रेफेन सहिता बहुबरी समास हो गया उसी से समास हुआ हमारे मुख में ऐसे ही आया तो देख लीजिये थोड़ा सा मतलब हो जाएगा और तो रेफेन सहिता बहुबरी समास हो गया और रिवर्ण जो है यहाँ कर्मधारे समास है आ चाषो वर्णश्च मे यहाँ पर पितृ का जैसे पिता होता है तो रि का आ हो गया तो आ चाशो वर्णश्ची रिवर्ण कर्म धारे समास हो गया रि भी वही है वर्ण भी वही है तो ऋकार वर्ण रेफेन सहित विद्यते भाव इतिम णो है सहित है रकारित है समझना चाहिए रकारनाय देहा रेफ सहित है में र भी रकारे अस्ति कृत्रिम वर्ण है वर्ण को हम तीन भाग में बाट सकते है एक तो हुआ इस स्वाभाविक वर्ण एक हुआ संध्यक्षर वर्ण एक हुआ कृत्रिम वर्ण तो जैसे अभाविक वर्ण है, है नेचुरल है और ए संध्याक्षर है और रिलरी ये कृत्रिम वर्ण है कृत्रिम मतलब उसमें की व्यंजन भी इसमें दिख रहा है व्यंजन भी सुनाई दे रहा है लड़ी में बिल्ल ली सुनाई दे रहा है ली सुनाई दे रहा है जो भी है तो सरेफ हरिवर्ण इसमें रेफ श्रुति मानने से रेफ तो श्रुति है ही और इससे जो क्या होता है कि बहुत सारे वार्तिक इत्यादि है जो कात्यान ने जो वार्तिक बनाया वो उसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है की रशाभ्या पदे रेकारा वक्तव्य वहां पर बनाया है कि रेकार से परे भी नौ कोणा हो जाता ऐसा कहो तो वही परि महाभासकर ने कहा कि सौ रेफर्ण भाई रेफ रिवर्ण जो है रेफ सहित है इसलिए महर्षि पांडी ने अलग से रिकारात बनाने की कोई जरूरत ही नहीं समझा और वहां रसाभिया उन्होंने समान पदे से नौकोड़ा हो जाता है मातृ नाम पितृनाम इत्यादि में इसलिए वहाँ पर रिकारात चेती वक्तव्य कहने की आवश्यकता नहीं है तो ये कहा आपने देख लिया जी आचार्य दूसरे पा दूसरे अध्याय दूसरे पाद का था था था था आ, बस अट्ठाईसवाबरी का ही प्रसंग है उसी से बहुबरी समास होता है चलिए जी आगे है संयुक्ताह वर्णाह अब वृद्ध पाठ में तो काम प्रकरण ये पहला प्रकरण समाप्त हुआ और आ, उसका अर्थ बीजू महजन जी अच्छा ही दिया बहुत अच्छा दिया की रेत के उसको मुर्दा स्थान से बोलना चाहिए वो तो स्थान से है अभी यहां पर मैंने ये समझना है कि ये सूत्र जो बनाया गया है की न कोणा हो जाए रिकार में ही रेपूची मान करके रेफ से उतर नकार के समर्णाकार हो जाए इसके लिए सूत्र बनाया गया इति संयुक्त वर्णा इस प्रकार संयुक्त वर्ण जो है समाप्त हुआ मैने ये वृद्ध पाठ में इति संयुक्त वर्णा मानी ये जो संयुक्त वर्ण है वर्णांतर के साथ जो संयुक्त है मैने एक वर्ण दूसरे वर्ण जैसे संध्यक्षर भी संयुक्त है सरेप भी संयुक्त है मैंने रि भी संयुक्त है तो ये संयुक्त वर्ण जो है ये समाप्त हो गया वर्ण ये इती, मने इस प्रकार समाप्त हो गया ये समाप्त हो गया ये अब उसके बाद जो है ट्वेंटी नंबर जो सूत्र है री में र और ई है तो मतलब यह है की हाँ सुनाए तो ये दे री री रलाकि महावास में अकर्घ इत्यादि पर चर्चा किया है महावास में जब महावास पढ़ेंगे तो और पता चलेगा कि किस तरीके से कहां कर री है मान रैसे उसको स्वर चारों तरफ से घेरा हुआ है तो मध्य में रह है मध्य में रह क्या होगा या जिस तरीके से है र और ई तो रही दे रहा है तो उसमें चारो तरफ री है मान स्वर है और बीच में रह है या जैसे भी योग महाभास में जब वो प्रसंग आएगा तो वहाँ पर बताएंगे आपको और अधिक स्पष्ट होगा तो वहाँ पर चर्चा किया है अब ये है संयुक्त वर्ण मैंने ये संयुक्त वर्ण समाप्त हुआ बोलते एवं एतानी स्थानीय तो इस प्रकार जो है स्थान प्रकरण जो है समाप्त हो गया यह ट्वेंटी फाइव नंबर सूत्र है एवं एतानी स्थानी मे एवं एतानी स्थानी एवम इस प्रकार एतानी स्थानी ये जो स्थान है जो अनुपद ही जो प्रत्यक्ष रूप से जो बताए गए जो अभी आपने जाना है आ, जो सभी वर्णोत्पादक जो स्थान है वर्णोच्चारण के जो स्थान है एव इत्थम समाप्तानी समाप्तो हो मने तत्र स्थान ये जो कहा था ना उसमें से सबसे उपरि सह सूत्र क्या था स्थान तावत् ये सबसे सब पूत्र पढाया था इस्म तत्र स्थानम्बत् बोलरे है सत्र स्थानम ताबत में जो कहा था कि उनमें से पहले स्थान को प्रारंभ कर रहे हैं तो वह जो प्रतिज्ञात जो स्थान प्रकरण है सत्र स्थानम ताबत जो प्रतिज्ञात इसके द्वारा जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो स्थान प्रकरण है समाप्तम इतिवत समाप्त हो गया ऐसा हमें समझना चाहिए इति स्थान प्रथमम स्थान प्रकरणम स्थान प्रकरण पहला समाप्त हो गया तो तो तो हमने समाप्त कर दिया, अब जो है, हम इसका इसका टेस्ट टेस्ट लेंगे जी, तो इसका टेस्ट देंगे आप लोग। जी, आप आप देंगे लोग, मैं मैं फरवरी तक नहीं मेरा वो कंपनी स्था मिन तागा महोनी पढा मही सो हे ते कम्ना पि मे कम् का काम बहुत चल रहा है का बहु हकरे बता चेखी बोल बाकी और लोगों ले तो और आप तो मैं करता हूं, मैं करता बोले हैरी मेहनता पढाता हस्का प्रतिफल मिलना चाहिए ना इसका भी यह मतलब है कि जी, इनका जैसे का चे मनका जावर करवी तेवरीन तो उसके बाद वाला जो आने वाला संडे है मैं तब दे दूंगा अच्छा जी तो आप उसके बाद वाले संडे को दे देंगे नौ तारीख वाला जो संडे है मैं मैं नौ तारीख को टेस्ट दे सकता हूं. अच्छा आपका नौ तारीख प्रतीक जी आपका आचार्य जी मैं दो तारीख को दे सकता हूँ अच्छा आप दो तारीख को दे सकते हैं आचार्ये लिजे ने लि भल्ला जी क्रीगे भो आचार्यो न जीगा उट हा हे तक् पता नहीं है मेरा कम् अहं का पडर सत्य पी पि पा अभिटर्डेडे तपस्मते हैते मार्ता हा मे पो दूलु अपि का चिफ़ोन्